रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग अन्ना ने हीरों की पर पांच लिखे उन्नीस लिखे पैतालीस में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय को अपनी पीएचडी की थीस सौंपी पर अन्ना ने एम नहीं की थी इसलिए विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान नहीं की सौभाग्य से अन्ना मणि ने इस कागजी उपाधि को कभी भी अपने काम में आड़े आने नहीं दिया कुछ समय बाद अन्ना मणि को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए एक सरकारी छात्रवृत्ति मिली उन्नीस में एक सैनिक में सवार होकर वे इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज में भौतिक विज्ञान सीखने गयी परंतु अंत में उन्होंने मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों में विशेषज्ञता प्राप्त की यहां उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों उनके अंशांकन एवं मानकीकरण आदि की विस्तृत जानकारी हासिल की स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक संभावनाएं खुली और अन्ना मणि ने इन चुनौतियों को स्वीकारा 1948 में उन्होंने पुणे स्थित भारतीय मौसम विभाग के उपकरण खंड में काम शुरू किया इस विभाग के प्रमुख एक दूरदर्शी और उत्साही व्यक्ति एसपी एस पी थे। सो से पहले मौसम विज्ञान संबंधी सामान्य उपकरण जैसे ताप माफी और वायुदाप माफी भी विदेश से आयात होते थे राष्ट्रवादी भावना से वो वेंकटेश्वर इन उपकरणों का निर्माण भारत में करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक उच्च कोटि की कार्यशाला स्थापित की जहां वर्षमापी तापमापी, हवा की गति आदि मापने के उपकरण बन सके उन्होंने तापलेखी और जल लेखी जैसे उपकरणों के विकास के लिए शोध कार्य भी आरंभ किया अन्ना मणि इस सब से बहुत प्रेरित हुई वे कम से कम समय में मौसम विज्ञान के उपकरणों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी विशेषता का उपयोग करना चाहती थी यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि देश में परिष्कृत मशीनें चलाने वाले कुशल व्यक्तियों की बेहद कमी थी परंतु जो भी उपलब्ध था उससे मणि ने काम आगे बढ़ाने की ठानी उन्होंने अपने विभाग के एक सौ इक्कीस को गुणात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया उनका नारा था काम करने की उत्तम पद्धति ढूंढो उन्होंने मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर बल दिया। इस काम में उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा, परंतु जल्द ही मणि ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक ऐसा ठोस समूह तैयार किया जो इस कार्य को करने के लिए तैयार था सौ से अधिक मौसम संबंधी के रेखाचित्रों का किया किया। और उनका उत्पादन शुरू मणि की सौर ऊर्जा में गहरी रुचि थी जिसे वे भारत जैसे गर्म देश के लिए बहुत अनुकूल मानती थी परंतु उस समय देश में सौर ऊर्जा संबंधी भौगोलिक और मौसमी जानकारी की बहुत कमी थी